श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उन्नीस क्लेशोरस्ते अव्यक्ता सतचेत अव्यक्ता ही गतिरदुख देह बद्धि वाप्य तक ही युगधर्म है ज्ञान योग की विशेष कठिनता दास में भक्त में और बालक में विजय महाराज आप बदमाशमय को दूर करने के लिए कहते हैं तो क्या दासमय में दोष नहीं श्रीराम के नहीं दासमय अर्थात मैं ईश्वर का दास हूँ मैं उनका भक्त हूँ इस अभिमान में दोष नहीं बल्कि इससे भगवान मिलते हैं विजय अच्छा तो दासमय वाले के काम क्रोधादि कैसे होते हैं श्रीराम में अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोधादि का आकार मात्र रह जाता है यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास में या भक्त में बना रहा तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है तलवार का स्वरूप तो रहता है पर वह किसी की हिंसा नहीं करती नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है उसकी जगह सिर्फ दाग बना रहता है जिससे यह समझ लिया जाता है कि कभी यहाँ पत्ता लगा हुआ था इसी तरह जिसको ईश्वर लाभ मिल गए हैं उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है क्राम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है बालक सत्वरज सम में से किसी गुण के बंधन में नहीं आता बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है उतनी ही जल्दी वह उसे छोड़ भी देता है एक पाँच रुपये की कीमत का कपड़ा चाहे तुम धैले के खिलौने पर रिझा फुसला लो पहले तो वह भह कर कहेगा नहीं मैं न दूंगा, मेरे बाबू ने मोल ले दिया है और इसके लिए सभी बराबर हैं ये बड़े हैं या छोटा है या ज्ञान उसे नहीं इसीलिए उसे जाति पाति का विचार भी नहीं है माँ ने कह दिया है वह तेरा दादा है फिर चाहे वह कलार हो वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है बालक को घृणा नहीं सूचि और असुचि पर ध्यान नहीं सोच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं दास का मय लेकर रहते हैं मैं दास हूँ तुम प्रभु हो मैं भक्त हूँ तुम भगवान हो यह अभिमान भक्तों का बना रहता है ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है संपूर्ण मैं नहीं रहे, नहीं दूर होता और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है यही भक्ति योग है भक्त के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्म ज्ञान होता है भगवान सर्वशक्तिमान हैं वे इच्छा करें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं भक्त प्रायः ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते मैं दास हों तुम प्रभु हो मैं बच्चा हूँ तू माँ है वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं विजय जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उन्हें पाते हैं श्री राम हाँ विचार मार्ग से भी वे मिलते हैं इसी को ज्ञान योग कहते हैं विचार मार्ग बड़ा कठिन है सप्तभूमि की बात तो तुम्हें बतलाई है सप्तम भूमि पर मन के पहुँचने से समाधि होती है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह बोध होने पर मन का लय होता है समाधि होती है परंतु कली में जीवों का प्राण अन्नगत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध फिर कैसे हो सकता है ऐसा बोध देह बुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता मैं न शरीर हूँ न मन हूँ न चौबीस तत्व हूँ मैं सुख और दुख से परे हूँ मुझे फिर कैसा रोग कैसा शोक कैसी जरा कैसी मृत्यु ऐसा बोध कलिकाल में होना कठिन है चाहे जितना विचार करो देहात्म बुद्धि कहीं नहीं कहीं से आ ही जाती है बढ़ के पेड़ को काट डालो तुम तो सोचते हो कि जड़ समेत उखाड़ फेंका पर दूसरे दिन सवेरे उसमें कनखा निकला ही हुआ देखोगे देहाभिमान नहीं दूर होता इसीलिए कलिकाल में भक्तियोग अच्छा है सीधा है और मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है मेरी कभी यह इच्छा नहीं होती कि कहूँ मैं ही ब्रह्म हूँ मैं तो कहता हूं तुम भगवान हो मैं तुम्हारा दास हूं पांचवी और छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है छठी भूमि को पार कर सप्तम भूमि में अधिक देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती मैं उनका नाम गुण कीर्तन करूँगा यही मेरी इच्छा है सेब से सेवक भाव बड़ा अच्छा है और देखो ये तरंगे गंगा ही की है परंतु तरंगों की गंगा है ऐसा कोई नहीं कहता मैं वही हूँ यह अभिमान अच्छा नहीं देहात्म बुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है फिर वह आगे बढ़ नहीं सकता धीरे धीरे पतित हो जाता है वह दूसरों की आँखों में धूल झोंकता है साथ ही अपनी आँखों में भी अपनी स्थिति का हाल वह नहीं समझ पाता भक्ति के दो प्रकार उत्तम अधिकारी ईश्वर दर्शन का उपाय परंतु भेड़िया धसान की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलते उन्हें पाने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए प्रेमा भक्ति का एक और नाम है रागा भक्ति प्रेम या अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते ईश्वर पर जब तक प्यार नहीं होता तब तक उन्हें कोई प्रार नहीं सकता